चार सितंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरियाम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम शाक्तोपाय का अध्ययन कर रहे हैं इस बात को बार बार अपने ध्यान में लाना जरूरी है कि हम शाक्तोपाय का अध्ययन करें क्योंकि शाक्तोपाय वो है जो हमारी अपनी स्वरूप की जो शक्ति है जिस शक्ति से यह पूरा ब्रह्मांड बना भी है और चल भी रहा है उसी शक्ति का उपयोग हमें अपने शिव स्वरूपता की पहचान के लिए करना है यानी हम अपनी ही शक्ति का उपयोग अपनी उच्चता के लिए करते हैं, और यह शक्ति वो है जो हमको अपनी पहचान छिपा छिपा रही है जो हम आपको खुद पहचानने नहीं देते कि हम कौन हैं। उसी शक्ति का उपयोग हम आत्मबोध के लिए कर हमारी अपनी चेतना जो जीव चेतना है सीमित क्षेत्र में है क्योंकि वो माया के भीतर हम अपनी सीमाओं के अंदर उसको बद्ध पाते हैं पाते हैं कि वो चेतना विशिष्ट सीमाओं के अंदर सीमित है उसको जो स्वातंत्र है वो सीमित हो गया है क्योंकि वो पांच कंचुक हैं जो उसको सीमाओं में बांधे हुए हैं हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि प्रमात्र के साथ स्थितियां होती हैं और इन प्रमात्र के साथ स्थितियों की सात शक्तियां होती हैं इस तरह ये चौदह अवयव हैं सात प्रमात्र और सात प्रमात्र की शक्ति है जो सात प्रमात्र हैं वो सात स्थितियों में अवस्थित होते हैं जैसे हम जानते हैं कि मंत्र महेश्वर प्रमात्र सदाशिव की स्थिति में अवस्थित होने सदाशिव स्थिति को जो अनुभव करता है वो मंत्र महेश्वर प्रमात्र जो शुद्ध विद्या की स्थिति को अनुभव करता है वो मंत्र प्रमात्र हमारी भी अपनी एक प्रमेयता है अब यहां पर अपन पहले फिर से इसको संक्षेप में पढ़ेंगे उसके बाद फिर आज के लिए जो अपने विषय चुन रखा है उसको पढ़ते तो सबसे पहले हम समझ लें यहां पर कि प्रमात्र क्या है प्रमात्र यहां प्रेक्षक है प्रेक्षक यानी दर्शक या ऑब्जर्वर और वो जिस चीज का ऑब्जर्वेशन करता है जिस चीज को देखता है वो प्रमेय है और ये देखने की क्रिया ये प्रमाण है इसी तरह कोई बात सुन रहा है तो सुनने वाला उसका प्रेक्षक है जो चीज सुनाई दे रही है वो प्रमेय है चाहे वो संगीत हो चाहे कोई बातचीत हो चाहे शोरगुल हो और जो सुनाई देने की क्रिया है वो उसका प्रमाण है ये तीनों हमको अलग अलग दिखाई देती हैं, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं जैसे मैं हूं कुर्सी है और मैं उस कुर्सी को देख रहा हूं ये कुर्सी को देखने की क्रिया प्रमाण है कुर्सी मेरा दृश्य है मैं कुर्सी को देख रहा हूं मैं इसका दर्शक हूं इसमें हमारी कई भ्रांतियां हैं पहली बात तो ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं है ये शुद्ध ज्ञान की बात है कि तीनों अलग अलग चीजें नहीं है कुर्सी भी वही है जो मैं हूं और जो देखने की क्रिया भी है वो भी मेरा ही अपना विकास है मेरी ही अपनी प्रोजेक्शन है मतलब मेरी अपनी जो चेतना है उसी ने कुर्सी का भी रूप लिया है उसी ने इस ब्रह्मांड का रूप लिया है उसी ने इस शरीर का भी रूप लिया है और वही ये देखने की क्रिया करे क्योंकि जब एक से ही कुछ अलग अलग बनाए जाते है तो उसके बीच में तार बना रहता है जब कोई दूरियाँ बनाई जाती है तो उनके दूरियों के बीच में एक स्पेस होता है जो उन दूरियों को आयाम देता है यही आयाम जो है वो प्रमाण जो दूरियाँ बन गई हैं वही प्रमाण है हमको ये महसूस हो सकता है कि ये विज्ञान थोड़ा कठिन है समझने में हमारे सामान्य ज्ञान को या हमारी जो कॉमन सेंस को ठीक से समझ में नहीं आता तो कभी कभी हमको हमारा कॉमन सेंस महसूस नहीं होने देता कि आद्वैत क्या है उसके बावजूद जब हम इसको धीमे धीमे धीमे धीमे समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा समझ में आने लगता है कि सचमुच में यही वो चीज है जो ज्यादा लॉजिकल है ठीक से समझने लायक है और वास्तव में हम जिस अज्ञान के गर्त से बाहर आ गए हैं वास्तव में वो अज्ञान का गर्ती था तो प्रमाता वो है जो ऑब्जर्वर है प्रेक्षक है प्रमे है जो ऑब्जर्व किया जाता है अब यहां पर प्रमाता की सात स्थितियां हैं और उसका एक एक प्रमाता है हर स्थिति का एक प्रमाता है एक है सकल सकल की स्थिति सकल की स्थिति का जो प्रमाता है वो पृथ्वी से लेकर पुरुष पर्यंत वो सब कुछ पृथ्वी पांचों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, महाभूत तन्मात्राएं प्रकृति पुरुष अंतकरण ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ गए सकल के अंतर्गत आ अने जितने ये तत्व हैं माया और उसके कंचुकों को छोड़ दो और शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिव शिव को छोड़ दो लेकिन बाकी के जितने तत्व हैं उनका प्रमाता सकल के सकल का मतलब होता है संवेदनाओं सहित कल का मतलब होता है सेंसेशन संवेदना सकल का मतलब संवेदनाओं से। विथ सेंसेशन आप में हम जितने समय बैठे हैं हम सब सकल प्रमाता हैं। हम भी एक स्थिति में हैं उस स्थिति का नाम है सकल प्रमात्र स्थिति और इस सकल प्रमात्र स्थिति में आपको स्थिर करके रखने वाली शक्ति का नाम है सकल प्रमात्र शक्ति तो हर स्थिति हर एक प्रमात्र की स्थिति है और उसका एक प्रमाता है और उस, उस स्थिति में स्थिर रखने वाली एक शक्ति है जो उसको स्थिर हमको इसी शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ने की क्रिया इसी से हमको ऊपर उठना है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सात प्रमात्र कौन कौन से हैं और ये कहां पाए जाते हैं सकल प्रमात्र पृथ्वी से पुरुष पर्यंत पुरुष सहित पुरुष है न में लिमिटेड बींग जो एक बद्ध पुरुष है पांच बद्ध जीव है वहां तक ये सकल प्रमात्र इसके बाद प्रलया वो प्रमात्र है जो बेहोशी की हालत में मूर्छा के हालत में होता है वहां पर उसको प्रलयाकल कल उसके समेत संवेदनाओं का प्रलय हो गया उसकी जितनी सेंसेशंस थी खत्म हो गई आपको आपने उसको एनेक्सेशिय दे दिया आप उस पर ऑपरेशन करोगे तो उसको पता नहीं लगेगा उसको मूर्छा आ गई उस वक्त आप उसको कुछ भी कह दो उसको कर दो उसकी समस्त संवेदनाएं समाप्त हो वो स्थिति है प्रलया कल की ये दोनों स्थितियां साधारण जीव की स्थितियां हैं आपकी स्थिति मेरी स्थिति सब ऐसी हैं साधारण पुरुषों की स्थिति साधारण जीवों की स्थितियां वो है सकल की स्थिति और वो है प्रलया कल की स्थिति ये दोनों स्थितियां साधारण जीवों के रोजमर्रा के जीवन के अनुभव हैं यह स्थिति है यह स्थिति है प्रमेय की स्थिति इसको हम प्रमेय की स्थिति क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो कुछ है पृथ्वी से पुरुष पर्यंत यह इनको इनकी जो आइडेंटिटी है इनकी जो पहचान है वो प्रमेयों से है इनकी पहचान अपने स्वयं की वास्तविकता से नहीं है ये भ्रम की स्थिति में है ये इनकी पहचान प्रमेयों से है जो मेरे को बोलोगे तो बोलेंगे वो डॉक्टर साहब हैं पंचोटी में रहते हैं इतने साल की उनकी उम्र है आपके बारे में बोलेंगे तो वो दुकानदार हैं फलाने चौराहे पे उनकी दुकान है आपका ये ज्ञान है यह आपकी डिग्री है यह आपका मकान है या आपका मोहल्ला है या आपका गांव है यह आपके रिश्ते हैं यह आपकी अवस्थिति है यह आपकी उम्र है आपकी अच्छाएं या आपकी, अच्छा आपकी बुराई है इस तरीके से हम आदमी को पहचानते हैं वास्तव में एक व्यक्ति की पहचान सकल की परिस्थिति में एक चट्टान है वो उसके ऊपर रखी हुई वो पांच लोग उसमें पांचवें नंबर वाला बालक है इस तरह हमारी जो भी पहचान है एक सापेक्षिक पहचान है उसकी एप्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं है यहां निरपेक्ष पहचान नहीं है ये सकल पहचान समस्त विश्व में सापेक्षिक पहचान है आपकी मेरी किसी की भी हो हमको आप की पहचान जो है इन प्रमेयों की वजह से है जो हमारे आसपास या तो मेरी डिग्री है या मेरा ज्ञान है या मेरा रूप है मेरा रंग है मेरी उम्र है मेरा गांव मोहल्ला मकान इन सब चीजों से मकान लेकिन मेरी कोई एब्सोल्युट आइडेंटिटी नहीं है और यही ससंवेदन स्थिति है इसको अनुभव करने वाला है वो सकल प्रमात्र और इस अनुभव में उसको स्थापित करके रखने वाली शक्ति का नाम है सकल प्रमात्र शक्ति दूसरा है प्रलयाकल जो बेहोशी की हालत में मूर्छा की हालत में अचेतन की हालत में होता है उसकी संवेदनाओं का प्रलय हो जाता है विलीन हो जाती है उसकी संवेदनाएं विलीन हो जाती हैं वो संवेदना विहीन हो जाता है और वो संवेदना विहीन अवस्था में वो किसी भी अनुभव से परे रहता है। उसको किसी भी तरह का अनुभव महसूस नहीं होता समस्त संवेदनाएं उसकी विलुप्त हो जाती यह प्रलय कल की स्थिति होती है माया के क्षेत्र में अभी तक हमने पढ़ा था इसके पहले की स्थितियां कायमी थी अब इससे पहले की जो स्थितियां थी ये दोनों सामान्य जीव की स्थितियां हैं सकल की स्थिति सामान्य जीव की स्थिति है जब वो सापेक्षिक रूप से पहचाना जाता है ये पांच कुर्सियां रखी तो तीसरा नंबर वाली कुर्सी इस तरीके से हम उसकी कोई अपनी एब्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं जो जितनी भी उसकी पहचान है वो सापेक्षिक पहचान हो प्रमेय के क्षेत्र में तो इसको बोलते हैं प्रमेय की स्थिति सकल इस की स्थिति है जो पृथ्वी से लेकर पुरुष तक पुरुष सहित उन परिस्थितियों में पाई जाती है यह सक तो यह इसका जो भोगने वाला प्रमाता है इस स्थिति को जो भोगता है इस स्थिति का जो अनुभव करता है उसका नाम है सकल प्रमात्र प्रमात्र की दूसरी परिभाषा है भोगने वाला पहली परिभाषा हमने बताई थी ऑब्जर्वर है वो देखने वाला है दूसरा है वो भोगने वाला है उस परिस्थिति को महसूस करने वाला है उस परिस्थिति का अनुभव करने वाला है तो सकल परिस्थिति का अनुभव करता कौन कौन है पृथ्वी से लेकर पुरुष तक और प्रयाकल की प्र, प्रयाकल यह मूर्छा की स्थिति है जब संवेदनाएं का प्रलय हो गया है और इसका अनुभव करता मूर्छित है बेहोश है उसकी संवेदनाएं विलीन हो चुकी हैं और यह कहां पाया जाता है माया और उसके पांच कंचुकों के बीच यह प्रलयाकल की स्थिति इसके आगे है तीसरी विज्ञानाकल की स्थिति आप यहां पर देखें कि जब सकल प्रमाता जिसे आप हैं मैं हूं सब हम तीन मनों के आवरण में बैठे एक आणोमल एक माइमल और कार्ममल जब हम जो कुछ करते हैं उसका हम कर्मफल इकट्ठा करते हैं जो कुछ बोलते हैं कर्मफल पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानकारी लेते हैं और पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ करते हैं वो हमारे लिए बंधनकारक हो जाता है हम कुछ बोल दिए वो बंधनकारक हम कुछ कर दिया वो हमारे लिए परिणाम देने वाला हो जाता है हम कहीं चले गए वो हमारे लिए परिणाम देने वाला हो जाता है इसलिए हमारे क्रिया इंद्रियां जो है कर्मेंद्रिया उसमें हम जो कुछ भी करते हैं वो यहां पर सकल की परिस्थिति में हमारे लिए मल बन जाती कर्म मल तो यहां पर हम तीनों मल हैं आणों मल है हम अपने आप को सीमित दिनहीन गरीब छोटा सा अद्वा सा समझते हैं साथ ही साथ कर्मेंद्रियों के द्वारा किए गए हर कर्म की हमको जिम्मेदारी होती है और साथ ही साथ हमारी नजर में यह संसार भिन्न भिन्न वस्तुओं से बना हुआ है चंद्रमा से बना है तारों से सितारों से सूर्य चंद्र आकाश यहां पर हमारी नजर में भिन्नता ही भिन्नता है और भिन्नताओं से रोज हमको नई चीज से परिचय हो जाता है नए आदमी से परिचय हो जाता है इसलिए इसकी भिन्नताओं की कोई सीमा है ही नहीं लेकिन जब प्रलयकल की स्थिति में कारममल नहीं है प्रलय कल की स्थिति में कार्मल विलुप्त हो जाता है सीधी सीधी बात समझ में आती है कि जहां संवेदना नहीं है वहां पर आप किसी भी भावना से कार्य नहीं कर सकते इसलिए इस जगह पे कार्ममल मात्र बीज रूप में है माया के क्षेत्र में कार्ममल बीज रूप में होता है कार्ममल एक्टिव नहीं होता है है लेकिन बीज रूप में इसलिए ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल निष्क्रिय है या विलुप्त है उसको जो यहां पर प्रलयाकल का प्रमाता है उसके लिए कोई कार्ममल नहीं है यह माया के क्षेत्र में है यह एक मूर्छा की स्थिति है शून्य की स्थिति अभी हम इसके आगे आज जो हमारा विषय जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस साधना को कैसे करना जैसे हम कई बार यहां चौबीस मिनट बैठते हैं कई बार 24 मिनट जबरदस्ती काटते हैं ऐसा लगता है कि करें क्या यहां पर 24 मिनट तक लेकिन आज हमको तो वो समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं उसमें क्योंकि इसी इन्हीं को आधार लेके शाक्तोपाय की साधना हम कर सकेंगे तीसरा जो है एक महामाया है जिसको हम अर्ध तत्व बोलते हैं जो माया और शुद्ध विद्या के बीच में एक महान अंतराल है जैसे हम कहते हैं ना कि भाई स्वर्ग बहुत दूर है और ये हमारी धरती है तो धरती माया के क्षेत्र में है हम जहां रहते हैं हम माया के क्षेत्र के रहते हैं उन बादलों के नीचे रहते हैं जो माया के हैं उसके ऊपर हमको ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हम उस अंधेरे के अंदर रहते हैं जहां वास्तविक ज्ञान का प्रकाश इसके ऊपर है लेकिन वह एक अंतराल के बाद है उस अंतराल का नाम है महामाया और उस क्षेत्र के अनुभवकर्ता का नाम है विज्ञानकल और जो उस क्षेत्र में ले जाने वाली शक्ति है उस शक्ति का नाम है विज्ञानकल प्रमात्र शक्ति और उस स्थिति का नाम है विज्ञानकल अब ये ध्यान दें अपन कि विज्ञानकल का अनुभव मात्र योग के क्षेत्र में प्रयास करने वाले को होता है ये दो निष्प्रयास आप कुछ भी हो दुनिया से कोई लेना देना नहीं आध्यात्म से लेना देना नहीं काश्मीर शिव दर्शन से कोई लेना देना नहीं लेकिन सकल प्रमात्र हो ही जब आप होश में नहीं होते तो प्रलयाकल प्रमात्र हो इसमें कोई दो मत नहीं यहां पर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं एक सामान्य संसारी व्यक्ति के लिए दोनों स्थितियां प्रलयाकल और सकल दोनों प्रमात्र हैं लेकिन विज्ञानकल प्रमात्र तक पहुंचने के लिए आपको प्रयास करना जरूरी है क्योंकि विज्ञानकल प्रमात्र वो क्षेत्र है जो संधि स्थान है माया और शुद्ध विद्या का वहां शुद्ध विद्या से नीचे है और माया से ऊपर है यह स्थिति वो है जो माया के बाद है लेकिन शुद्ध विद्या के पहले है और यह संधिकाल ऐसा नहीं है कि एक लाइन है बल्कि एक महान अंतराल है बारा वेक्यू में और इसको पार करते वक्त जब इंसान यहां तक पहुंचता है तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वापस वो होश में आ है वापस जाग जाता है यहां पर मात्र आणोमल की स्थिति है माईमल भी अब विलुप्त हो जाता है यहां पर तीनों मल थे आणोमल कार्ममल और माईमल यहां पर कार्ममल समाप्त तो हो गया प्रलयाकल की स्थिति में कार्ममल समाप्त हो गया लेकिन जब तीसरे स्थिति में वो अवतरण ऊपर चढ़ता है प्रलयाकल से विज्ञानाकल की स्थिति में तो विज्ञानाकल की स्थिति में आप उसके पास मात्र आणोमल है माईमल भी समाप्त हो गया क्यों समाप्त हो गया कि उसकी दृष्टि में भेद का सर्जन जो था वह समाप्त होने लगता है वह भेद के बादल छटने लगता है उसकी दृष्टि में शुद्ध विद्या धीरे धीरे समाने लगती है लेकिन यह अस्थायी स्थिति है इसमें स्थायित्व तो नहीं है क्षणभर को उसको अभेद दिखाई देगा फिर क्षणभर में भेद दिखाई देगा इस तरीके से जैसे उसका प्रसव हो रहा है मैंने आध्यात्मिक के क्षेत्र में वो दुनिया के अंदर प्रवेश कर रहा है जैसे एक बच्चा जीवन में प्रवेश करता है तो वो शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल से आंखें खोलता आंखें टिमटिमारता है संसार को देखने के पहले उसको वक्त लगता है कभी आंख खोलता है कभी बंद करता है फिर धीरे धीरे संसार को समझता है ऐसी स्थिति प्र, विज्ञानकल प्रमात्र की होती है योग के क्षेत्र में ये नया नया बच्चा है जो योगी है लेकिन अब योग से उसको फल मिलना शुरू हुआ योग का और उस स्थिति में वो विज्ञानकल प्रमात्र के क्षेत्र तक पहुंच गया जहां पर उसको वास्तविकता के दर्शन हो रहे हैं लेकिन वो दर्शनों का अभी पूरा लाभ नहीं ले पा रहा क्षण भर तक लेता है और फिर हो जाता है उस लाभ को लेना चाहता है फिर उतरता है जिस तरीके से वो डूबता उतराता है समझो कभी आंख खुलती उसकी बंद हो जाती है तो इस परिस्थिति का नाम है विज्ञानाकल स्थिति इस और इसका प्रमात्र है विज्ञानाकल प्रमात्र है इसको अनुभव करने वाले का या इस स्थिति को देखने वाले का नाम है विज्ञानाकल प्रमात्र है। इसके आगे शुद्ध विद्या शुद्ध विद्या का प्रमात्र को मंत्र बोलते हैं तो इस स्थिति का नाम है शुद्ध विद्या और इसको भुगतने वाले का या इसको भोगने वाले का या इसको देखने वाले का इसके दर्शक का नाम है मंत्र इसका जो है मंत्र प्रमात्र है उसको और इस स्थिति में जो उसको खींच के ऊपर तक ले आई है शक्ति या शिव को ऊपर से नीचे ले आई है शक्ति एक ही बात है नीचे से अगर जीव स्थिति से लाई तो मंत्र स्थिति तक लाने वाली ऊपर उठाने वाली शक्ति है या शिव को नीचे गिराने वाली शक्ति और इस स्थिति में स्थिर कर देने वाली शक्ति का नाम है मंत्र प्रमात्र शक्ति जो शिव को नीचे लाकर टिकाया या योगी को ऊपर तक ला के टिकाया हमेशा अपन को यह स्थिति स्मरण रखना जरूरी है कि योगी की यात्रा और शिव की यात्रा पूरी एक दूसरे से विपरीत है शिव ने यात्रा करी थी शिव से पृथ्वी तक योगी यात्रा कर रहा है पृथ्वी से शिव तक इसलिए उसकी तीसरी विज्ञानकल प्रमात्र स्थिति के बाद जब ऊपर आता है तो वो स्थिति हो जाती है उसके मंत्र प्रमात्र की और उस स्थिति का नाम है शुद्ध विद्या और उस शक्ति का नाम जो उस स्थिति तक ले जाती है वो मंत्र प्रमात्र शक्ति यहां तक स्थिति स्पष्ट हो गई अब इसके आगे उससे ऊपर लेकिन यह समझ लें कि जो मंत्र प्रमात्र की स्थिति तक पहुंच गया है उसको अनुभव कैसा होता है उसका ऋषियों का कहना जिन लोगों ने अनुभव किया है उनका अनुभव है अहम अहम इदम, इदम इदम यह विद ये मंत्र प्रमात्र का अनुभव है यानी क्षणभर को तो उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं सत्य हूं मैं ही सत्य का स्वरूप हूं मैंने अपने आप को जान लिया और यही सत्य है और जैसे ही वो इदम इदम की तरफ है ना ब्रह्मांड या संसार की तरफ देखता है तो उसको लगता है ये सब कुछ मिथ्या है ये सब कुछ झूठा है यानी उसको अभी जो अनुभव हुआ है सत्य का अनुभव भी हुआ है और अर्ध सत्य का अनुभव हो उसको अपने सत्य का अनुभव हो गया लेकिन अभी ब्रह्मांड के सत्य का अनुभव होना बाकी है उसको अपने सत्य का अनुभव हो गया कि अहम अहम मैं सत्य हूं लेकिन इदम इदम यह जरा सारा संसार मिथ्या है झूठा है ये वास्तविक नहीं है जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको यह अनुभव होता है मंत्र प्रमात्र को इसके आगे जब वो बढ़ता है तो ईश्वर प्रमात्र होता है इस स्थिति को भोगने वाले का नाम है मंत्रेश्वर प्रमात्र इस स्थिति का अनुभव करता मंत्रेश्वर प्रमात्र और उस स्थिति में स्थिर रखने वाली शक्ति का नाम है ईश्वर प्रमात्र शक्ति या मंत्रेश्वर प्रमात्र शक्ति जो उस स्थिति तक ले जाती है इस स्थिति का अनुभव है इदम अहम यह ये, ये मेरे भीतर सब कुछ समाया हुआ है यह मैं यह सब कुछ जितना ब्रह्मांड है यह मेरे भीतर समाया हुआ है वह ब्रह्मांड को अलग से देख रहा है वो ब्रह्मांड उसका दर्शन है दृश्य है फिर भी वो जानता है कि मेरे भीतर समाया हुआ है और इसका अनुभव है अहम इसका अनुभव है इदम अहम यह सब कुछ मैं हूं इसके ऊपर वो है मंत्र महेश्वर स्थिति जिसको हम सदाशिव स्थिति बोलते सदाशिव स्थिति का अनुभव करता या प्रमात्र जो योगी उस स्थिति तक पहुंच जाता है उसका अनुभव होता है अहम इदम और वो स्थिति में वो जानता है कि सब कुछ ब्रह्मांड है लेकिन मेरा ही विकास है अब उसको वास्तविक ज्ञान हुआ पूर्ण सत्य का ज्ञान हुआ यहां पर कि ये सारा ब्रह्मांड है विकसित है पूरा फैला हुआ है लेकिन ये मेरा अपना ही विकास है और उसका अनुभव होता है अहम इदम मैं हूं और कुछ भी नहीं और ये सब कुछ मैं हूं जो विश्वात्व भाव का अनुभव यहां से होता है मंत्र इस स्थिति में रखने वाली शक्ति का नाम है मंत्र महेश्वर प्रमात्र शक्ति और इसका अनुभव करता है मंत्र महेश्वर इस स्थिति का नाम है सदाशिव स्थिति इससे ऊपर शिव स्थिति अब यहां पर स्थिति में शिव है और इसका अनुभवकर्ता भी शिव है यहां पर आप दोनों का भेद समाप्त हो गया जैसे चलते चलते चलते चलते शॉर्ट होते होते होते ये शिखर आ गया हमारा इस शिखर की स्थिति में स्थिति का नाम है शिव स्थिति और उसके अनुभवकर्ता का नाम है शिव अब वहां पर दोनों में स्थिति में और अनुभवकर्ता में जो भेद था वह समाप्त हो गया और इस स्थिति में जो शक्ति है वह है स्वातंत्र शक्ति जिसको हम अच्छी तरह से भाली भांति से पहचानते हैं बरसों से कि जो स्वातंत्र शक्ति है वो है इसकी शक्ति है यहां पर अलग अलग तो सकल प्रमात्र शक्ति यहां से प्रलयकल प्रमात्र शक्ति यहां से विज्ञानकल प्रमात्र शक्ति है मंत्र प्रमात्र शक्ति वहां पर मंत्र महेश्वर प्रमात्र शक्ति लेकिन यहां पर अब शक्ति कौन सी है स्वातंत्र शक्ति क्योंकि यहां पर और कौन सी शक्ति है यहां पर अंतिम रूप से शिव की स्वातंत्र शक्ति तो वहां पर उस स्थिति में शिव को शिवत्व प्रदान करने वाली शक्ति है उसका नाम है स्वतंत्र शक्ति वो स्वयंभू है उसको कोई शिवत्व तो प्रदान करने की जरूरत नहीं लेकिन यहां पर एक रहस्य है कि शिव के बिगैर शक्ति का कोई अस्तित्व तो नहीं और शक्ति के बिगैर शिव का कोई अस्तित्व तो नहीं शिव और शक्ति में पूर्ण अभेद है पूर्ण अभेद आप उनको दोनों को एट एनी कॉस्ट अलग नहीं कर सकते किसी कीमत पर अलग नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते कि शिव की पहचान और शक्ति की वजह से और उस शक्ति का आशा आधार ही वो शिव है अन्यथा वो किसकी शक्ति है इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अभिन्न है और ये शिखर है इसका तो वहां पर प्रमात्र भी शिव है और उसकी शक्ति स्वतंत्र शक्ति है और वो स्थिति का नाम है शिव स्थिति इससे ये हमारे सात प्रमात्र हुए एक दो तीन चार पांच छह सात सकल प्रमात्र पलयाकल प्रमात्र विज्ञान प्रमात्र मंत्र प्रमात्र मंत्रेश्वर मंत्र, मंत्र महेश्वर और शिव इस तरीके से सात प्रमात्र और उनके सात प्रमात्र शक्तियां यह हमारे सात प्रकार के अनुभव करता है सात प्रकार के प्रमात्र हैं जो हमने प्रमात्र की परिभाषा बताई थी जो ऑब्जर्वर है प्रेक्षक है, वो प्रमात्र है जिस चीज को ऑब्जर्व करता है वो उसके लिए प्रमेय हम इस स्थिति में बैठे हैं और हमारा वो गंतव्य यह हमारा टारगेट है अब आज हमारा जो आज का मुख्य विषय है वो ये पढ़ना है हमको कि हम इस स्थिति से उस स्थिति तक जाने के लिए शाक्तोपाय युक्त कौन सी साधना कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कि इस शाक्तोपाय से इसी शक्तियों का सकल प्रमात्र शक्ति प्लैकल प्रमात्र शक्ति विज्ञानकल प्रमात्र शक्ति इन प्रमात्र शक्तियों का उपयोग करते हुए कैसे इनको सीढ़ियों की तरफ उपयोग करके हम आगे बढ़ते चले जा सकते और कैसे वहां पर हम स्थिर हो सकते हैं हमारी यात्रा शुरू करना हमारा पुरुषार्थ है सतत प्रयास करना हमारा कर्तव्य है और शिव तो हमारा अधिकार वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उस अधिकार से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता चाहे हमको देर हो सकती है मृत्यु कभी भी बाधक नहीं है इस बात को हमेशा अपने दिमाग में हमको हमेशा रखना है मृत्यु कभी बाधक नहीं है अगर इस कार्य को होने के पहले मृत्यु आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं वो कार्य फिर भी आरंभ रहेगा उसके बाद आरंभ रहेगा अगले जन्म में आरंभ रहेगा लेकिन हम अगर आरंभ नहीं करते तो हमने अपना जन्म बिगाड़ दिया हमने अगर उस यात्रा का आरंभ ही नहीं करा शुरू ही नहीं करी तो हमने अपने जीवन को नष्ट कर दिया हमने इस जीवन को पत्थर में भाटे में ही नष्ट कर दिया पत्थर में नष्ट कर दिया शिवा इसके हम लोग करेंगे क्या हम करी भी नहीं सकते कुछ मकान बना सकते हैं एक दो दस बीस कार खरीद सकते हैं रुपए पैसे कागज इकट्ठे कर सकते हैं बाकी उसके आगे बस बने हुए रहेंगे वहीं के वहीं हमने कोई यात्रा शुरू ही नहीं करी यात्रा शुरू कर देना हमारा प्रबल पुरुषार्थ है और उस यात्रा में सतत प्रयास करना हमारा कर्तव्य है शिवावस्था हमारा अधिकार है यह हमारा जन्म अधिकार है क्योंकि शिवपुत्र बने हमको अपने घर तक जाने का हमको पूर्ण अधिकार है अब हमको यात्रा शुरू करना है ये सबसे अधम स्तर का प्रमात्र है जो हमारी शिव प्रमात्रता सर्वोच्च प्रमात्रता है और यह उसके बीच की पांच स्थितियां और है हमको योगियों ने जिन्होंने यह साधना की है उनका कहना पड़ता है कि हमको मात्र माया को पार करने तक ही प्रयास करना पड़ता है उसके बाद बाकी अपने आप हो जाते उसके बाद हम अपने आप ऊपर खींच लिए जाते हैं चुंबक के तरफ हमको इस स्थिति से इसमें इस स्थिति से इसमें और बस इसके बाद जहां तक के लिए प्रयास करना बस अगर मंत्र प्रमेय तक पहुंच गए मंत्र प्रमात्र तक पहुंच गए उसके बाद में हमको कोई प्रयास नहीं उसके बाद वो स्थिति अपने आप ऊपर उठती चली जाती बिना किसी प्रयास के उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्वचलित है वो अपने आप ही हो जाता है वो सब इसके लिए कुछ विधियां हैं सात विधियां हैं सात उत्तरोत्तर कठिन हैं। आप बोलोगे एक विधि क्या काफी नहीं है निश्चित एक विधि आपको शिवावस्था तक ले जाएगी लेकिन शिवावस्था की परिभाषा पहले हम समझ लेते हमको यह समझ में आ जाए कि फिर सात विधियां क्यों सबसे पहला प्रश्न ही ये आता है हमारे दिमाग में कि जब एक ही विधि आपको शिवावस्था तक ले जाती है तो फिर दूसरी विधि तीसरी चौथी पांचवीं छठी सातवीं सात विधियों की जरूरत क्या है क्या होता है शिव की स्थिति परम स्वातंत्र की स्थिति है परम स्वातंत्र की स्थिति है आप को अगर इंदौर की एक राजवाड़े पे छोड़ दिया जाए तो आप जानते हो पल्यासा कैसे जाना आप ये जानते हो फला फलानी कॉलोनी का रास्ता किधर है राजवाड़ा से बस स्टैंड कैसे जाओगे राजवाड़ा से आप कालानी नगर कैसे जाओगे वो सब मालूम है लेकिन हम आपको है ना तीसरी जगह छोड़ देते हैं, हम से आप छोड़ दे बोलो यहां से काला नगर जाओ या काला नगर छोड़ दे बोलो यहां से आप चंदन नगर जाओ तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि हम कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं किसी भी स्थिति से किसी भी स्थिति में जा सकते हैं। ये परम स्वतंत्र है अने आपको यह जरूरी नहीं कि हम एक घिसेपिटे मार्ग से जाए और हम सीख जाए और हम कहते बस बस हम शिव हो गए वो शिवावस्था अस्थायी शिवावस्था है हमारी या उसमें पुष्टता नहीं पुष्टता तब, तब है जो उस परम स्वातंत्र को भी साध ले। उस परम स्वातंत्र को साधने के लिए सात विधि है पहली विधि फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवीं इस तरीके से क्रम अनुसार हम सात उत्तरोत्तर विधियों का संक्षिप्त में आज अध्ययन करेंगे पहली विधि का नाम है पंचदश विधि पंचदश का मतलब होता है पंद्रह की विधि पंद्रह अवयव हैं इसके पंद्रह टुकड़े हैं पंद्रह हिस्से हैं पंद्रह हिस्से में क्या है सात तो प्रमात्र स्थितियां सात प्रमात्र हैं सकल प्रमात्र प्रलयाकल प्रमात्र विज्ञानकल प्रमात मंत्र प्रमात्र मंत्र महेश्वरी सात प्रमात्र हैं इधर ठीक है सात प्रमात्र शक्तियां हैं और इनका एक ऑब्जेक्ट है इनका एक प्रमेय है इसको यहां गहराई यह से समझना एक बार में नहीं दो बार में तीन बार में समझ में आ जाएगा हमारे हर एक का एक ऑब्जेक्ट है ये सात प्रमात्र इन सात प्रमात्र शक्तियों के द्वारा अपनी अपनी स्थिति में स्थित है ये तभी अपन समझ लीजिए कि सात प्रमात्र स्थितियां हैं और उनमें स्थिति करने वाली शक्तियां सात प्रमात्र शक्तियां इन सात प्रमात्र और सात प्रमात्र शक्तियां हैं ना और पंद्रहवा इनका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये सब मिलके एक चीज को आधार बनाती है उस आधार से आरोहण शुरू होता है जैसे एक कुर्सी ले लें ले पर, मटकी ले लें एक कप ले लें कुछ भी ले लें वहां से हमारी यात्रा शुरू होगी जैसे हमने टेबल पे एक मिट्टी का बर्तन रख दिया और शांत चित्त होकर उस बर्तन को देखना। जब हम लगातार उस बर्तन को देखते हैं अब यहां से हमारा है ना शांत का प्रैक्टिकल है ये जबरदस्त प्रैक्टिकल है क्योंकि यही प्रैक्टिकल है जो हम यहां पर शांति से बैठते हैं जब भी अपन कर सकते हैं, है ना और जो लोग कर चुके हैं महाराज लक्ष्मण जी वगैरह ये सब कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल इतना आसान है और उतना कठिन भी है आसान इसलिए कि हर कोई हर कभी कहीं भी कर सकता है कठिन इसलिए है कि उसमें एकाग्रता की घनीभूत जरूरी है धीमे धीमे हमको एकाग्रता को घनीभूत करना जरूरी है, एकाग्रता को पैनी करना जरूरी है उसकी उसकी धार पेनी होना चाहिए तो सबसे पहली स्थिति है हमारी पंचदश विधि इस पंचदश विधि में हमारा ऑब्जेक्ट पृथ्वी तत्व से बनी हुई कोई भी चीज है जैसे एक मिट्टी का बर्तन जो हमने सामने रख लिया जब हम लगातार उस बर्तन को देखते हैं तो क्या होता है कि हम उस बर्तन के साथ एक में खो जाते हैं हमारा जो अंत है इं, इंटरनल ऑपरेटस से, जो भीतरी अंतकरण है हमारी चेतना के अंदर वो बर्तन समा जाता है सचमुच में हम वो बर्तन बन जाते हैं उस समय उस समय में हमारे साथ जो विस्मृति होती है वह है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं अपनी चेतना को भूल जाती और उस बर्तन में एक एकमेक हो जाते इस स्थिति का नाम है स्वरूप इसको योगियों ने नाम दिया है स्वरूप यानी कि आप उस अपने आप को उस रूप के साथ जोड़ देते हो आपकी अपनी जो जीव चेतना है उसको उस रूप जैसे कुर्सी को देखा तो आप है ना कुर्सी को देखते वक्त तो आप लगातार जब गहरे से शांत चित्त और बहुत गंभीरता से देखते हो तो आप वास्तव में है ना बाकी सब कुछ भूल जाते हो संसार को और आप उस कुर्सी से एक हो जाते हो इस स्थिति में आपकी अपनी जो चेतना है उसको आप भूल जाते हो आपके प्रमात्र कोई भूल जाते हो आप कि आप सकल प्रमात्र हो या उसको नाम नहीं भी मालूम हो तो भी आप अपने आप को भूल जाते हो उस हद कुर्सी रूप हो जाते हो ये स्वरूप की स्थिति है यह इंसान की सबसे निचली स्थिति इस स्थिति में सारे लोग हैं और सारे जीव जंतु हैं जो जिसको देखता है वही हो जाता है जैसे कोई अच्छी चीज देखता है तो उसमें मोहित हो जाता है बुरी चीज देखता है घृणा करने लगता है तो वो स्वयं घृणा रूप हो जाता है इस तरह वो उसका अपने आप की उसकी पहचान हो जाती है उसकी अपनी पहचान खो जाती है और उसकी पहचान बन जाती है वो दृश्य जिस दृश्य का वो दर्शक है अब यहां से हमको यात्रा शुरू करनी है सब पहले तो हम किसी भी चीज को लें उसको देखें इसके बाद उस दृश्य को देखने वाले के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाते जाएं कि एक मटकी को देख रहा हूं मैं लेकिन कौन देख रहा है इस मटकी इस मटकी को मैं देख रहा हूं तो धीमे धीमे हम उस मटकी के देखने वाले के प्रति जागरूक होते चले जाएंगे अवेयरनेस बढ़ जाएगी हमारी जागरूकता तो बढ़ जाएगी कि ये मटकी को देखने वाला कौन है अब मटकी गौण हो गई और उसको देखने वाला प्रमुख हो गया अब हमारा ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट चेंज हो गया पहला ऑब्जेक्ट क्या था हमारा मटकी अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया सकल प्रमात्र अब हम सकल प्रमात्र को देख रहे हैं जिसने इस मटकी को देख रहा था जो इस मटकी को देख रहा था अब मैं उस मटकी को देखने वाले को देख रहा हूं ना? अब मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा ली अब मैंने क्या कर लिया अब मैंने सकल प्रमात्र को देख रहा हूं मैं अब मेरे मटकी को भूल गया सकल अब मेरी स्थिति क्या बन गई सकल प्रमात्र की अब इस सकल प्रमात्र की स्थिति से मेरे को फिर आगे उठना है फिर तो सकल प्रमात्र की स्थिति से जब मेरे को आगे उठना है तो उस समय मैं अपनी शुद्ध चेतना को देखता हूं जो सकल प्रमात्र की स्थिति में है इसमें थोड़ा सा फर्क है सकल प्रमात्र की स्थिति प्रमेय के बिगर अधूरी है हम किस रूप में पहचान रहे हैं? मालूम है अपने आप को? मटकी के दर्शक के रूप में मटकी जुड़ी हुई है मटकी अब खो गई गौण हो गई लेकिन गई नहीं मटकी सामने रखी है मैं मटकी को देखने वाला हूं और मैं मटकी को देखने वाले को देख रहा हूं लेकिन किसको देख रहा हूं मटकी को देखने वाले को देख रहा हूं मटकी पूरी तरह से अभी भी विलुप्त नहीं हुई है मटकी अभी भी परोक्ष में उपस्थित है बैकग्राउंड में मटकी अभी भी है देखने वाले को देख हूं मैं किसको देखने वाले देख रहा हूं मटकी को देखने वाले को देख रहा हूं इसलिए मटकी अभी भी बैकग्राउंड में उपस्थित अब मेरे को यह बैकग्राउंड क्लियर करना है तो अब स्थिति में मैं अब मटकी को देखने वाले में से मटकी को भी हटा देता पूरी तरह से उसको विलुप्त कर देता हूं और मैं अब चाहता हूं कि मैं वास्तव में मटकी को देखने वाले को जो देख रहा है अब मैं उसको देखू मटकी को देखने वाले को मैं देखना पहले मटकी को देख रहा था फिर मटकी को देखने वाले को देख रहा था अब कौन देख रहा था इस मटकी को देखने वाले को कौन देख रहा था अब मैं उसको देखू या मेरी एकाग्रता पेनी होते होते बहुत बारीक होती चली गई अन पहले मटकी को देखते वक्त मेरे कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं थी कोई गहराई से ध्यान देने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर जब उसके बाद में मेरे को एक बारीक नजर से उस मटकी को देखने वाले को देखा अब ये काम कब होगा जब अब मैं ध्यान बाहर से अंदर ले लूंगा इंट्रोस्पेक्शन करूंगा या मैं भीतर की तरफ ध्यान केंद्रित करूंगा मटकी बाहर पड़ी है उस पर से मेरा ध्यान अब हट गया अब मैं मटकी को देखने वाले को देख रहा हूं उसके बाद मटकी को देखने वाले को कौन देख रहा है मैं उसको देख रहा हूं अब मैं शुद्ध उस अपने जीव चेतन को देख रहा हूं जब मैं ऐसा सतत करता हूं शुद्ध चेतन को देखता हूं तो एक स्थिति ऐसी आती है रोजाना करते करते कि मेरा होश गायब होने लगता है सतत प्रयास करने के बाद धीरे धीरे एक स्थिति आती है प्रलया कल की स्थिति में पहुंचने लग जाता है क्योंकि मैं मटकी को देख रहा था फिर मटकी को देखने वाले को देख रहा था इस मटकी को देखने वाले को मैं देख रहा हूं देखने वाले को जो देख रहा था ना अब मैं उसको देख रहा हूं कि ये कौन था जो मटकी को देखने वाले को देख रहा था यानी मेरी उसकी और अपनी चेतना की तरफ निगाह हो गई मेरी बात समझ में आ रही क्या पहले हम मटकी को देख रहे थे फिर मटकी को देखने वाले को देख रहे थे पर मटकी को देखने वाले को कौन देख रहा था अब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि इस मटकी को देखने वाले को कौन देख रहा था इस तरह हम मटकी को पूरी तरह से हटा देते हैं उसको देखने वाले को भी हटा देते हैं और मटकी को देखने वाले को जो देख रहा था अब उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह मेरी चेतना का शुद्धतम स्वरूप है जहां पर कि प्रमेयता समाप्त हो गई संवेदनाएं विलीन हो जाएंगी क्योंकि संवेदनाएं प्रमेयता के बिगैर जिंदा नहीं देती कान से कुछ सुनो आंख से कुछ देखो जीवान से कुछ चखो स्किन से कुछ छुओ तभी तो इनकी अस्तित्व है अन्यथा इनका कोई अस्तित्व को मायना नहीं रखता जो इस, जो चमड़ी अनुभव नहीं कर सकती जो आंख देख नहीं सकती जो जीवान चख नहीं सकती जो कान सुन नहीं सकते उनका होना या ना होना बराबर है जिस वक्त संवेदना विहीनता की स्थिति आती है वह स्थिति है प्रलायकल की स्थिति तो इस स्थिति में हमारा आरोहण होने लगता है और उस वक्त हमारी चेतना खोने लगती कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस स्थिति तक आके फिर वापस अपना काम धंधे में लग जाते हैं। फिर कभी कभी इस स्थिति से आना काम धंधे में ले हम सतत प्रयास जारी रखते हैं हमारा कि हम मटकी को देखने वाले को कौन देख रहा है उसको देखेंगे हम लगातार ये अपनी ऑब्जर्वेशन जारी रखते हैं यहां पर एक रहस्य है कि हर देखने वाले को ऑब्जेक्ट बनाया जा मटकी को ऑब्जेक्ट बनाया तो मटकी को ऑब्जेक्ट बनाने वाले को ऑब्जेक्ट बनाया तो जिसने उस मटकी को देखने वाले को ऑब्जेक्ट बनाया उसको भी हम फिर ऑब्जेक्ट बना सकते इस तरह हम ओवर पेनी नजर करते चले जा सकते हैं हमारी दृष्टि और बारीक करते चले जा सकते हैं इस तरह एक स्थिति आती है प्रलयाकल की जब हमारी चेतना खोने लगती है ध्यान में हमारी चेतना खोने लगती है वो हमारी प्रलयाकल की स्थिति अक्सर हम यहां से वापस नीचे गिर जाते क्योंकि यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है लेकिन जब हम सतत प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि इसी स्थिति में हम इधर घुस जाए विज्ञानाकल की स्थिति में पहुंच जाए विज्ञानाकल की स्थिति में पहुंचने से क्या होगा कि अब आप, आपकी चेतना फिर लौटने लगेगी लेकिन चेतना के लौटने के साथ आपको ना तो आप कोई मटकी दिखाई दे रही है ना कुछ लेकिन आप आप मात्र चेतन हो यह अवस्था शून्य की वहां पर कोई अनुभव नहीं है लेकिन एक बहुत सूक्ष्म सा अनुभव है वह है एक आनंद का अनुभव एक खुशी का अनुभव एक हल्केपन का अनुभव एक शून्य का अनुभव बस वही अनुभव है जब आपकी चेतना लौटने लगती है चेतना यहां पर भी लौट सकती है चेतना यहां पर भी लौट सकती है क्योंकि यह अचेत अवस्था है चेतना यहां पर भी लौट सकती है अभी भी आपकी चेतना लौटी हुई है इसी स्थिति में वापस आ सकते हैं। लेकिन किसी दिन जब आप सतत प्रयास करोगे तो चेतना यहां प्रवेश कर जाएगी एक बारीक छेद है उसमें से ऊपर प्रवेश कर जाएगी जब यहां प्रवेश कर जाएगी तो आप अब अचेत अवस्था से चेतन हो गए लेकिन अब आप इन दोनों स्थितियों के दर्शक हो गए आप इस प्रमात्र को भी देख रहे हैं इस प्रलयकल प्रमात्र को भी देख रहे हैं आप देख रहे हो आप ध्यान से आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो बेहोश था अब मैं उसको देख रहा हूं अब ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया और ये ऑब्जर्वर प्रेक्षक बन गया प्रलयकल प्रमात्र प्रेक्षक बन गया और प्रलयकल स्थिति आप उसका ऑब्जेक्ट बन गई यानी प्रमेय बन गई यह प्रमाता अब प्रमेय बन गया और यह क्या बन गया दर्शक बन गया प्रमात्र बन गया इस स्थिति में जब वो साधना यहां से यहां तक जारी रहती इस रूट पे, जब आप करने बैठते हो थोड़ी देर में आपकी ध्यान लग जाता और आप यहां तक पहुंच जाते विज्ञानकल प्रमात्र तक पहुंच जाते विज्ञानकल प्रमात्र से किसी दिन आपका प्रवेश मंत्र प्रमात्र की स्थिति तक हो जाता है उस मंत्र प्रमात्र की स्थिति में आप अपनी वास्तविक स्थिति के अपने चैतन्य स्वरूप की अपनी वास्तविकता की पहचान करने लगता है। वो अनुभव अहम अहम इदम इदम का होने लगता है ये संसार मिथ्या सा महसूस होने लगता है सारा संसार है लेकिन ये वो रूप में नहीं है जो इस रूप में अब तक मैं देखता आया था मैं बचपन से आज तक इस संसार को देखता आया था लेकिन ऐसा कभी भी नहीं दिखा था मेरे जैसे कि कभी आप एक ही सिनेमा को रोज देखो रोज देखो रोज देखो, रोज देखो दस बीस दिन तक जैसे ऑपरेटर था ना प्रोजेक्टर का ऑपरेटर रोज देखता है वो बोर हो जाता है उससे आपके लिए आप भले खूब ब्लैक में टिकट खरीद के आए हो पर वो तो बोर हो चुका है उसको देख देख के ना उसको तो लगता है कि क्या है पागलपन साला रोज ओके वही ओके वही होगा कब तक देखू मैं है ना तो उसके लिए कोई उसमें रुचि जागृत नहीं हो जाती वो स्थिति आपकी हो जाती है जब आपको लगने लगता है कि संसार में सत्यता नहीं है कोई अब वास्तविकता नहीं है लेकिन मेरे में वास्तविकता है मेरे भीतर जो है आनंद का लबालब सागर है मैं इस संसार में जो कुछ देख रहा हूं उसमें वो मजा नहीं है जो मेरे भीतर मजा है और उस मजा को उस आनंद को अहम अहम जब अनुभव करता देखता है जहां उसकी तीव्रता गहराई उसकी ध्यान की बढ़ती है उस आनंद को महसूस करता है थोड़ी सी भी तीव्रता कम होती वो इदम इदम महसूस करता है कि अरे ये संसार मिथ्या है ये संसार झूठा है उस रूप में नहीं है जिसमें मैं रस लेता चला जा रहा था मेरे को ऐसा लगने लगा था कि संसार में बहुत रस है उस संसार का रस कि यहां पर समाप्ति हो जाती और उससे कई गुना हजारों ने करोड़ों गुना रस मुझे अपने भीतर महसूस होने लगता है कि वह आनंद का सागर है मेरे भीतर जो मैं जब भीतर झाकूं तो मेरे अंदर जो आनंद है वो आनंद बाहर कहीं भी नहीं बाहर सब कुछ मिथ्या है वो स्थिति अब उसके बाद में आगे की यात्रा अपने आप होने लगती है क्यों होती है क्योंकि माया को आप पार कर चुके हो माया को पार कर चुके हो इसलिए यह स्थिति शिव की स्थिति है लेकिन अस्थायी स्थिति है इस स्थिति से मंत्रेश्वर मंत्रमहेश्वर और शिव की स्थिति तक आप अपने आप खींचले चले जाते लेकिन चले जाते हो वापस नीचे आ जाते फिर सकल तक तो आपकी स्थिति वहां पर टिक नहीं पाती कुछ क्षण के लिए जाते हो गहराई से आपको अनुभव आते हैं कभी यहां से वापस लौट आते हो कभी यहां से वापस लौट लौटाते हो कभी यहां से वापस लौट आते हैं। यानी आप माया के पार यात्रा तो करने लग गए लेकिन माया के पार टिक नहीं पा रहे हो माया के पार आप स्थाई निवास नहीं बना पा लेकिन एक बार आपने आरोहण अवरोहण तो कर लिया वहां पर दर्शन तो करके आ गए जब यह प्रयास आपको लगता है कि मैं जब चाहूं जब शांत से एक जगह बैठ जाऊं और मैं इस यात्रा को करके आ सकता हूं माया के पार बादलों के पार घूम के आ सकता हूं उस समय आ गया है कि अब आप अगली विधि का प्रयोग करें जब आप इसमें मास्टरी कर लिया आपने तो इसके बाद अगली विधि उस अगली विधि का नाम है त्रयोदश विधि अभी पंचदश विधि जिसमें पंद्रह अवयव थे अब है त्रयोदश विधि इसमें तेरह अवयव है अभी तक हमने मटकी को प्रमात्र बनाया था प्रमेय बना सॉरी मटकी को प्रमेय बनाया था अब हम इस सकल को प्रमेय बनाएंगे सकल प्रमात्र को प्रमेय बनाएंगे यहां पर उन सकल प्रमात्र को कौन देखा गया प्रलयकल प्रमात्र यानी प्रलयकल प्रमात्र यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है सकल का आधार है मटकी का आधार था शुरू में लेकिन अब है ना यह हट गए अब हम मात्र यहां पर छह प्रमात्र शक्तियां छह प्रमात्र स्थितियां और एक ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट बन गया पहले ऑब्जेक्ट क्या था मटकी थी अब ऑब्जेक्ट बन गया सकल अब ये सकल को देखेगा कौन देखेगा प्रमात्र। तो प्रलैकल प्रमात्र तो प्रलयकल प्रमात्र की स्थिति मोर और लेस कमोबेश स्थिर हो जाती है उसकी जब चाहे ध्यान में जाके उमर्छित हो जाता है वो और उस स्थिति में वो प्रलयकल सकल प्रमात्र को देखता है और यहां से अपनी यात्रा शुरू कर और यहां से यात्रा अब उसके लिए अधिक कठिन होती शुरुआत में लेकिन जैसे जैसे वो प्रयास करता चला जाता है अब वो यहां से यात्रा आराम से ऊपर करता चला और जैसे ही वो महामाया को पार करता है वो अपने आप चुंबक की तरह ऊपर खींच ले जाता है बाकी की यात्रा में उसको कोई प्रयास नहीं कर अब इस स्थिति से इस शुद्ध अधवा का अनुभव अधिक स्थिर है वो ज्यादा देर तक टिक पाता है अब उस स्थिति में मंत्र स्थिति में मंत्रेश्वर में मंत्र महेश्वर की स्थिति में या शिवावस्था में वो अधिक देर तक टिक पाता है लेकिन जब इस अनुभव को वो कर लेता है कि हां मैं आप इस स्थिति से आगे बढ़ सकता हूं तो उसके लिए अगली विधि है एकादश विधि एकादश विधि में प्रलयाकल अब ऑब्जेक्ट बन गया यह हमारा दृश्य बन गया और ये इसका दर्शक है विज्ञानाकल प्रमात्र यहीं से यात्रा शुरू होगी विज्ञानाकल प्रमात्र से ये दर्शक है अब इसका नाम है एकादश विधि एकादश विधि में पांच प्रमात्र शक्तियां पांच प्रमात्र और ये बन गया दर्शक दृश्य तो प्रलयाकल स्थिति को वो देखता है और जब देखता है तो खुद प्रलयाकल बन जाता है और फिर उस स्थिति को देखने वालों को देखता है उस स्थिति से आज यात्रा आरंभ करता है तो वहां अब सकल हट गया प्रलयाकल को मात्र उसने सीढ़ी की तरह उपयोग किया हमने सबसे पहले मटकी को सीढ़ी की तरह उपयोग किया था अब यहां पर सकल की तरह उपयोग किया अगली बार में त्रयोदश विधि में हमने सकल को उपयोग किया था अब एकादश विधि में वो प्रलयाकल को सीढ़ी की तरह उपयोग करता है। प्रलयाकल से यात्रा शुरू करता है। यहीं पर सबसे पहला पैर रखता है ऐसे ही नौतत्वात्मक विधि है जबकि यहां से यात्रा यहां पर यह बन जाता है ऑब्जेक्ट विज्ञानकल प्रमात्र और मंत्र प्रमात्र उसकी आरंभिक स्थिति होती है जो उसका दर्शक होता है और इसमें नौ में चार प्रमात्र चार प्रमात्र शक्तियां और ऑब्जेक्ट ऐसे फिर अगले स्थिति में सप्त तत्वात्मक विधि है फिर पंच तत्वात्म विधि है सप्तत्वात्म विधि यह बन गया ऑब्जेक्ट मंत्र यानी शुद्ध विद्या की स्थिति ऑब्जेक्ट बन गई और ईश्वर प्रमात्र सदाशिव प्रमात्र शिव प्रमात्र इनकी तीनों शक्तियां ये बन गई ऑब्जर्वर और इस, यहां से यात्रा शुरू होती है ईश्वर स्थिति से वो तो मंत्र प्रमात्र को सबसे पहले देखती है और उस स्थिति से अपनी यात्रा शुरू करती है उस स्थिति से उस उसको देखने वालों को फिर देखती है मंत्र प्रमात्र को देखती है और मंत्र प्रमात्र से खुद को देखती है और मंत्र प्रमात्र के दर्शक को फिर वो खुद देखती इस तरीके से वो उसकी स्थिति ऊपर होती चली जाती शायद समझने में कुछ कठिनाई आ रही होगा निश्चित रूप से हम इसको फिर से रिपीट करेंगे अगली बार लेकिन अपन चिंतन करते चले जाएं कि हम शिवातावस्था वो है कि कहीं से भी किसी भी स्थिति से वो शिवावस्था पर पहुंच जाए अगर यहां पर है वो बेहोश भी है तो शिवावस्था में पहुंच जाए वो होश में भी आ रहा है तो भी शिवावस्था में पहुंच जाए वो जमीन पे भी खड़ा है सड़क पे भी खड़ा है शिवावस्था तक पहुंच जाए क्योंकि उसको जब तक कि परम स्वातंत्र पर मिलता है वास्तविक शिवावस्था सिद्ध नहीं हुई शिवावस्था तब सिद्ध होती है जब वो कहीं पर भी खड़ा हो इस पूरी जिसको बोलते हैं शक्ति चक्र ये पूरा शक्ति चक्र है इस शक्ति चक्र में कहीं भी खड़ा है वो उसको घर का रास्ता मालूम है कि कैसे जाना अगर वो कहता कि नहीं मैं यहीं खड़ा हूं तो जा सकता हूं बाकी बीच बीच में ऐसा नहीं आता तो वो पूरा शिव नहीं बना शिव तो वो है जो परम स्वतंत्र है अपने घर में कोई रास्ता भूलता है क्या भूल बुलाई है के? किसी के घर में कह सकते हैं मेरे को इधर से तो रास्ता मालूम पिछड़ा का रास्ता पता नहीं किधर से ये दूसरे के घर में हो सकता आपके खुद के घर में तो नहीं हो सकता ऐसा आपको मालूम है किधर क्या रास्ता है क्या रहस्य है अगर नीचे से भी रास्ता है गुफा भी है तुमको मालूम है अलमारी कार की सब मालूम है भागने का रास्ता मालूम है सब कुछ मालूम है आपको क्योंकि आपका घर है तो ये जो उसका शिव का अपना घर है पूरा शक्ति चक्र उसमें आप ये नहीं कह सकते यहां से उसको चढ़ते नहीं आता कि यहां से नहीं आता नहीं आता मतलब वो पूर्ण शिवावस्था को प्राप्त हुआ ही नहीं पूर्ण शिव वो है जो कहीं भी किसी भी स्थिति से अपने आप को शिवावस्था तक ले जाता है न केवल ले जाता है बल्कि उस स्थिति पर स्थिर होकर टिक सकता है उस स्थिति पर स्थिर करके टिकाने वाली शक्ति का नाम है स्वातंत्र शक्ति जो उसको उस स्थिति तक ले जाकर टिका देती अगे त्रितत्मक विधि जहां पर कि ईश्वर ऑब्जेक्ट है और शिव स्थिति शिव प्रमात्र शक्ति और सदाशिव स्थिति और मंत्र महेश्वर प्रमात्र शक्ति ये ऑब्जर्वर है यात्रा शुरू होती है ईश्वर से अब ये क्या होगी पंचतत्वात्मक तत्वात्मक उसके बाद मंत्र महेश्वर है ना शिव सदाशिव को यात्रा शिव सदाशिव को ऑब्जेक्ट बना लो तो सदाशिव को ऑब्जेक्ट कौन बना सकता है खाली शिव जो सदाशिव को देखता है वो स्वयं शिव है क्या उसके लिए आपको यात्रा करना है उसके लिए कोई यात्रा बाकी नहीं क्योंकि सदाशिव की स्थिति को भी जो देखे वो सदाशिव का बाप हो गया वो सदाशिव से भी ऊपर हो गया तो सदाशिव से ऊपर कौन है शिव ही है यहां पर सदाशिव की स्थिति तो अत्यंत सूक्ष्म रूप में द्वैत बचा हुआ है क्योंकि सदाशिव की स्थिति क्या है अहम इदम यहां पर अहम भी है और इदम भी है यहां का मंत्र क्या है अहम इदम यहां पर क्या था अहम अहम इदम इदम ये इदम अहम या अहम इदम आप शिव का मंत्र क्या है हम इसमें कोई इदम इदम नहीं है सिर्फ अहम क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं है उस स्थिति में और कुछ है ही नहीं इदम नाम की कोई चीज नहीं है ना कोई उसका सारा ब्रह्मांड उसका दृश्य है वो सकल से लेकर प्रलयकल से लेकर सब चीज पर उसको बराबर से स्वेरनीटी है ना, सबके ऊपर बराबर से वो शासक है सबके ऊपर बराबर से उसका अधिकार है कोई भी चीज उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं है ये पूरा शक्ति चक्र उसके अधिकार पे है और उसकी स्वतंत्र शक्ति उसको कभी भी यहां वहां यहां वहां किसी भी स्थिति का अनुभव करने की जब इच्छा हो जा सकता है। उसके लिए ना कोई कर्म शेष है ना उसके लिए कोई कर्म फल है ना उसके लिए किसी तरह का कोई पाप है ना उसके लिए कोई पुण्य है क्योंकि पुण शिव के लिए किसी तरह का कुछ भी बंधन नहीं है वो जब चाहे अपने घर में आ सकता है जैसे आपके घर में घूमो फिरो तो कोई पाप पुण्य का संबंध नहीं इस चीज से आपकी मर्जी आए उस कमरे में जाओ मर्जी आए उस बाथरूम में ना हो क्योंकि वो आपका घर है बस वो स्थिति शिव की इस ब्रह्मांड का सब कुछ वो एकमात्र स्वयंभू है स्वामी है उसकी इच्छा हो वो करे तो उस स्थिति तक जब पहुंच जाता है योगी तो वो योगी परम स्वतंत्र हो जाता है परम स्वतंत्र से भर जाता है ये चीज थोड़ी सी कठिन समझने में लग सकती है कि यह आरोहण कैसे करना है लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई से शांति से समझेंगे तो ये आरोह की विधि समझ में आ जाएगी और जब समझ में आ जाएगी ना तो हमारे लिए हम अभी भले ऐसे ऐसे भी करते लाए कुछ भी नहीं लेकिन अगर हमने ये आरंभ कर दिया ये शाक्तपाय संबंध जो ध्यान तो हमारी स्थिति किसी ना किसी वक्त निश्चित रूप से हम इसको पार करने लगे बिल्कुल असंभव नहीं है हमको हमारे लिए समय चाहिए जो हम एकाग्रता को घरीभूत कर सके, कंसंट्रेट कर सके, अपनी एकाग्रता को बेहतर बना सके अब आज स्थिति है कि सत्य यही है कि हम कहते हैं कि ध्यान की कोई जरूरत नहीं है जो कुछ है वो सब शिव स्वरूप है जब देख लो ये तो। यह प्रतिभिज्ञा है जब हम सबको शिव रूप में देखते हैं तो ये ये हमारा पूर्ण ज्ञान है सबको शिव रूप में लेकिन क्या हम इस ज्ञान में टिक पाते हैं किसी ने जरा सी बात हल्की बोल दी और हम गुस्से से भर जाते हैं किसी ने जरा सी तारीफ कर दी और हम अंदर से धड़कन बढ़ जाते हैं, हमारी खुशी से भर जाते हैं शिव अवस्था में टिकना थोड़ा कठिन है है ना? तो वो क्षमता पाने के लिए हमको यह ध्यान करने की जरूरत पड़ती ये अन्यथा आप एक बार ये जान लिया कि ब्रह्मांड शिव और तुमने इसको दृढ़ता से मान लिया तो तुम शिवावस्था को प्राप्त तो हो गए तुमने अपने शिवत्व को पहचान लिया तुमने अपनी रायल आइडेंटिटी को जान लिया लेकिन उस रायल आइडेंटिटी के अनुकूल क्या हम व्यवहार कर रहे हैं क्यों जैसे किसी एक गंवार को मालूम पड़े कि भैया बचपन में तू राजभवन से चुरा लिया गया था हे तू राजा पुत्र पच्चीस साल की उम्र होगी अभी तक उसने खाली गंवार करा है चोरी करी बदमाशी करी गुंडागिर्दी करी आज उसको बता भी दिया कि अब तू राजपुत्र है तो क्या वो राजपुत्र के अनुकूल व्यवहार आज से शुरू कर देगा बहुत मुश्किल है क्यों? कि उसके जो संस्कार हैं अब तक के वो संस्कार उसको अभी भी वो राजपुत्र के अनुकूल व्यवहार करने से रोकेंगे क्षण भर को उसने थोड़ा बता भी दिया ऐसा कि हां मैं राजपुत्र हूं तो अगले क्षण वो फिर हल्के व्यवहार पर रोक क्योंकि उसके पच्चीस बरस के जो संस्कार हैं क्षण भर में नहीं जाएंगे तो हमारे तो करोड़ों वर्ष के संस्कार हैं जो हम अपनी शिवत्वता को भूले हुए हैं तो हम उस पर एकाएक कैसे टिक जाएंगे इसलिए हमको साधना जरूरी कहीं आपको बोलेंगे कुछ नहीं होगा ऐसी साधना वाधना से जो है आप सत्य यू ही दिख रहा है तो उस सत्य को यू ही पहचान लो आपको ध्यान करने की जरूरत ही क्या है उसको साधना को साधने की जरूरत क्या है है कि इसलिए जरूरत है कि हम वास्तव में राजपुत्र हम जान गए उसके बावजूद हम उस अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाते हम वो शिवत्वता पर नहीं टिक पाते और उस शिवत् पर टिकना है तो आपको उस पर टिके रहने की शक्ति से मित्रता करना पड़ेगी तब तो वो शक्ति आपको वहां टिका के रखेगी वो स्वतंत्र शक्ति ही है जो आपको शिवत्ता तक ले जाके टिका सकती मंत्र परमात्र शक्ति आपको शुद्ध विद्या तक ले जाकर टिका सकती ऐसे ही मंत्र महेश्वर परमात्र शक्ति आपको सदाशिव स्थिति तक टिका सकती और स्वातंत्र शक्ति है जो आपको शिवावस्था पर ले जाकर टिका सकती तो आपको यह शक्ति साधना है क्योंकि उसी शक्ति से आपको उपयोग में लेके उसी शक्ति का उपयोग लेके उस स्थिति तक आरोहण करना है और वहां पर टिके रहने की क्षमता भी हासिल करना है अब आप बोलोगे फिर क्या हो जाएगा शिवावस्था पर जाकर हम टिक गए आपके हमारे सिंह उगे आएंगे हमारे वहां पर कोई हमको राश से मिल जाएगा हमारे ये वास्तव में हम अपने सारे मलों को समाप्त कर देंगे जीवन के हमारी अपनी आइडेंटिटी जीते जी अगर हम पहचान जाते हैं तो हम पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमारे लिए अब कोई जरूरी नहीं कि हम पुनर्जन्म लें है ना? अब तक हमने कई जन्मों में कई तरह के कर्म किए एक ही जीवन में सारे कर्मों को भुगतना संभव नहीं है जैसे आपने घनघोर पाप किया किसी जन्म में और घनघोर पुण्य भी किया ऐसा जबरदस्त पुण्य किया कि आपको मानव जन्म मिल गया लेकिन उसके साथ में आपने घनघोर ऐसा पाप किया था कि जो आपको छिपकली बनके भोगना है या कुत्ता बनके भोगना है या कीड़ा बन भोगना है तो क्या दोनों एक साथ संभव है दोनों एक साथ संभव ही नहीं क्योंकि एक ही जीवन में आप दो एक्सट्रीम को तो नहीं भोग सकते इसलिए वर्तमान जन्म का एक छोटा सा प्रारब्ध है जो इस जन्मों को रूप दे रहा है और उस प्रारब्ध के अनुकूल आपको सुख दुख अपने सामने आते उस प्रारब्ध में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी सद्भावनाएं थी जो हमको शिव शिवशास्त्र का ज्ञान भी आज मिल रहा है इसी जीवन में जो हमको बाकी के जो हमारे बचे हुए कर्म है जो पता नहीं कब कब भोगना है हमारे को मान लो एक बचा है कि छिपकली बनना है कीड़ा बनना है शेर भालू कुत्ता सब बनना है तो उन सब परिस्थितियों को आज क्यों नहीं हम नष्ट कर दें क्योंकि आज हमारे पास चाबी मिल गई हमको उस हार्ड डिस्क की जिसको हम फार्मेट कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं उसके ऊपर जो कुछ लिखावट है उस लिखावट को नष्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम आज वो कर दें यह तभी संभव है कि हम उस स्थिति तक आरोह करें कम से कम माया को पार करके माया के ऊपर जैसे ही हम उस आवरण को भेदते हैं उस अवस्था के बाद हमारे यहां पर तीनों मल हैं यहां दो मल है यहां एक मल यहां कोई मल नहीं है यहां आणोमल कार्म माईमल तीनों है यहां पे माईमल और आणोमल है यहां पर मात्र आणोमल है और यहां पर कोई मल नहीं मंत्र स्थिति तक पहुंचने के बाद में कोई मल नहीं रह जाता और मलविहीन अवस्था वो होती है जहां पर कि कोई हम अपने कर्म के प्रति अब कोई जवाबदारी नहीं हमारे हम मर आएगी जो करेंगे जैसे सड़क के ऊपर आप खड़े होकर कुछ काम है जो वर्जित आप नहीं कर सकते पर आपके घर में तो कर सकते क्योंकि हमारा घर है हम मर्जी आएगी जो करेंगे तो शिव हो तो क्या इस संसार में आपको अधिकार नहीं कि जो मर्जी आए जो करो तो वो मर्जी आए जब करो, करो वो अधिकार तब मिलता है जब आप इस माया के क्षेत्र के बाहर वो पूर्ण अधिकार मिलता है वो जीवन का पूर्ण आनंद मिलता है वो जीवन का पूर्ण अधिकार मिलता है क्या आप हमारे घर के अंदर हम बंद करके हमारे मर्जी है जो करें है ना आपको क्या देना सोशल स्टिक मतलब हम सड़क पे खड़े होकर कुछ करें अब हमारा मर्जी आए गाना गाए गाए हमारी मर्जी घर के अंदर बाथरूम में गाना गाए कोई रोक सकता है हमको सड़क पर गाएं तो कहेंगे पागल हो गया है ना तो हमारे लिए कुछ ऐसे वर्जित हैं जो हम सड़क पर नहीं कर सकते ऐसे ही माया से नीचे के क्षेत्र में बहुत कुछ वर्जित है ऐसा मत करो पाप लग जाएगा ऐसा करो तो पुण्य में लग जाएगा सला पुण्य भी लग जाता है क्योंकि वह जैसी लगता फिर नाये जन्व, नाये जन्व है फिर नया जन्म और नए जन्म में फिर नए पाप होते हैं फिर वो चक्कर इसलिए पुण्य को कभी भी पॉजिटिवली मत सोचना पुण्य कभी भी पॉजिटिव एंटिटी नहीं है पुण्य कभी भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए खटपट की जाए पुण्य निश्चित रूप से पाप के बराबर है फर्क यही है पुण्य के लिए अगले जन्म में सुख भोगोगे लेकिन वह सुख के दौरान अपने दुख के बीच बोना कभी नहीं भूलोगे इसलिए पुण्य परोक्ष रूप से दुख का कारण है पाप प्रत्यक्ष रूप से दुख का कारण है पुण्य परोक्ष रूप से दुख का कारण है फिर कहो तो फिर हम करें क्या हमारे पास अब क्या बचता है हम पाप करें तो नहीं पुण्य करे तो नहीं सत्य यह है कि दिव्यता से जो कुछ किया जाए वो न पाप की श्रेणी में आता है न पुण्य की श्रेणी में इस दिव्यता का एक नाम है प्रेम लव प्रेम की भावना से कुछ करा जाए जैसे मेरे पास एक कंबल है और सामने वाला बूढ़ा है और मैंने उसको प्यार से उड़ा दिया बिना इस भावना के कि मेरे को इसमें पाप ऑप लगेगा कि पुण्य लग जाएगा कि कहीं हो जाएगा मेरे को लग नहीं यार इसको ओढ़ा दू को प्यार आ रहा है इसमें है ना तो कहीं वो पाप पुण्य की श्रेणी में नहीं आता लेकिन मैंने उसको कंबल उड़ाए इकट्ठे फोटो खिंचवाए 10, 20, 50 कि भैया मैंने 50 पचास कंबल बांटे वहां पर राजवाड़े पे है ना तो और फिर उसके बाद में मेरे भावना ये है कि मेरे को इस जीवन में यश मिले और मेरा परलोक सुधर जाए तो परलोक वरलोक कैसे सुधरता नहीं उससे क्यों नहीं सुधरता है कि सुधरेगा तो सही पर टेम्पररी सुधरेगा क्योंकि परलोक सुधरने का आपने ये मतलब निकाला अगले जन्म में मैं राजयोग में पैदा हूं कुछ धन मिले कुछ यश मिले कुछ अधिकार मिले और बस उस अधिकार के दौरान उससे फिर नए पाप के बीच बोना नहीं भूलूंगा ये तय है ना तो इसलिए पुण्य को भी पाप का परोक्ष जनक माना जाता है और पाप तो प्रत्यक्ष जनक है ही है दुख का इसलिए पुण्य पाप से बजा है वो बीच का रास्ता है उसी का नाम है छुरे के धार पर चलना जैसे उपनिषद कठोपनिषद बोलती है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी क्षुर धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्थक कर गए हो नहीं उठो जागो गुरु से कुछ समझ लो सीख लो और बोध प्राप्त करो कि इस जीवन में तुम्हारे क्या करता हुए, कौन सा रास्ता है क्षुर धारा निश्चिता देर है ना छुरे की धारे धार पर चलने की तरह अध्यात्म का रास्ता है छुरे की धार पर चलने की तरह इधर भी गलती है इधर भी गलत है बीच की एक पगडंडी छोटी सी उसी पर चलना है और दुर्गम पथस्थत कवियों वनती है कवि का मतलब होता है कि जो विद्वान है वो कहते हैं कि पथ बहुत दुर्गम है इसलिए बिना किसी गाइडेंस के हम उस पर नहीं चल सकते इसलिए विद्वान का गाइडेंस लो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम का हम गुरु का हाथ पकड़े हैं आध्यात्म हाथ पकड़े हैं कहीं धर्म की बात सुने समझें सत्संग करें तो हमको एक राह मिल जाती है इस राह पर चले क्योंकि हम इधर पुण्य का हाथ पकड़ते हैं तो फंसते हैं पाप का रास्ता पकड़ते हैं तो फंसते हैं तो बीच का रास्ता कौन सा है वो छुरे पी धार पर चलने की तरह जैसे समरसेट मॉम ने किताब लिखी थी बहुत बड़ा राइटर था वो अमेरिका इंग्लैंड का उसने भी लिखी थी उस किताब का नाम था रेजर्स एज। छुरे की धार। किताब का नाम ही रखा था उसे रेजर्स एच है ना और उसमें सबसे पहले पेज के ऊपर कठोपनिषद का श्लोक लिखा पेज के ऊपर उसने यह लिखा था वो कहता कि दुनिया में मेरे को सारा ज्ञान इसी से मिला सारी समस्या इसी से समझ में बस तो एक ही चीज उसके लायक लगते थी कि इट इज डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दी रेजर्स एच दस दाइस से दाथ ऑफ सालवेशन इज डिफिकल्टा वो एक लाइन उसने लिख के रखी थी उसके ऊपर सबसे ऊपर और नीचे लिखा था कठोप निश उसके बाद उसका नॉवल शुरू होता था तो वास्तव में यह बात दुनिया भर के विज्ञान जानते हैं दुनिया भर के विद्वान जानते हैं हम जो अधूरे विद्वान हैं, वो हम जरूर कहते कि नहीं, नहीं। पुण्य करना चाहिए पाप का रास्ता मत अपनाओ पुण्य करो लेकिन हम ये नहीं कहते कि पाप करो हम तो ये कहते पुण्य की भावना से पुण्य मत करो सत्कार की भावना से मोहब्बत के प्यार की भावना से प्रेम की भावना से करो वो किया गया कार्य आपको कर्मबंधन में निमालता यही चीज दिव्यता है डिविनिटी दिव्यता से किया गया कार्य जहां तुमको फल की इच्छा है कि मेरा परलोक सुधरेगा फोटो खिंचा लिया समाज में मेरा यश हो जाएगा मैं भगवती जी की कथा करवा लू इतनी फोटो खिंचवा लू मैं ये कंबल दान कर दूं मैं इतनी किताबें दान की इन गरीबों का इलाज कराया बस जहां तुम्हारे मन में यश की भावना आएगी वो पुण्य की भावना आपको पतन की राह दिखा देगी तो ये थी हमारी शिवत्ता की एक यात्रा उससे वापस लौटना लौट के फिर वापस जाना और हर किसी जगह से शिवत्ता के पहुंच जाना ये हमारी पूर्ण शिवत्वता तो पूर्ण शिवत्ता का रास्ता हमको आज समझ में आ गया ये समझ में आ गया कि हम कहां से यात्रा शुरू कर सकते हैं एक मटकी के द्वारा हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और इस यात्रा में हम हर पड़ाव को मटकी बना सकते हैं बस ये हमको समझ में आना चाहिए कोशिश करें हम फिर समझें लेकिन इसको करने के लिए कोई समय प्रतिकूल नहीं है हर समय अनुकूल है आप घर पर रात को सोने के पहले सुबह उठते से वक्त जब मिले आप जब शांत चित्त से इस भावना को किस मटकी को जो देख रहा है या इस कुर्सी को जो देख रहा है या इस टीवी को जो देख रहा है उसको देखने वाले को तो देखो और फिर धीरे धीरे से उस देखने वाले को देखने वाले को देखो इस तरीके से जब भावना बनेगी तो हम धीरे धीरे अपना आरोहण शुरू करते हैं तो ये हमारी है पंचदश विधि हमको यहीं से शुरू करना है त्रयोदश विधि वो और उच्च स्तर के योगी के लिए पहले हमको पंचदश विधि फिर त्रयोदश एकादश नवात्म तत्व यह सब बात की बात है सबसे पहले हमको पंचदश जो मूल है जो पंचदशी ये मालिनी विजय तंत्र आज जो आपको जितनी बात बताई मैंने ये सारी है मालिनी विजय तंत्र में वो उसी में दिया हुआ इस मालिनी विजय तंत्र का ही बताया आपको जितना बताया मैंने आज का हिस्सा तो आज के लिए पर्याप्त है